उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम प्रकरण का सताइसवा कारिखा देख रहे थे सर्वस्व प्रणवो हिदि मध्यम अंत तथे एवं ही प्रणव ज्ञावा व्यसनते तदनतरम प्रणव ही सर्वस्व आदि मध्यम तथा प्रणवम एवं ज्ञात्वा प्रणव को इस प्रकार ज्ञान करके तद अनंतरम व्यस्मते तद अंतरम अर्थात अंतर नहीं है व्यवधान नहीं है अव्यवधान जैसे ही ये तूर्य का ज्ञान हो जाएगा उसी समय अपना व्यापक सत्ता का अनुभव करेगा परिच्छेद मेरे में नहीं है अच्छा टीका में पूर्वाधम व्याकर होती यहाँ से चलेगा ना वो हो गया था पंक्ति अच्छा प उसका पूर्व पंक्ति उत्पद्यम से उत्पत्ति स्थिति लया यथोक्त प्रणवाधि पूरा जगत का पूरा उत्पद्यमान उत्पन्न हो रहा है जो उत्पन्न हो रहे वो हो गया उत्पद्यमान कर्त उत्पत्ति जिनका होता है वो सबका उत्पत्ति स्थिति और लय ये प्रणव के अधीन है अर्थात अर्थात के अधीन है तस्य उत्तम विशेषण युक्त क्योंकि पूरा जगत का उत्पत्ति स्थिति लय प्रणव के अधीन है इसलिए अतः तस्य तस्य अर्थात प्रणवश ये विशेषण युक्त प्रणव ही आदि है प्रणव का ये विशेषण ये ठीक हैं विशेषण उक्त अतः तस्वेषण विशेषण क्या है ऊपर में जो दिया सर्व उत्पद्य मन से उत्पत्ति स्थितिलय जो श्लोक में कहा आदि मध्य अंत ये प्रणव का अधीन है तर तो परिणामवादम व्यावर्त विवर्त्यवादम द्योतुम उदाहरती परिणामवाद और विवर्तवाद ऐसे दो वाद शास्त्र में विचार होता है ये जगत ब्रह्म से ही आता है ऐसा कहेंगे तो ब्रह्म से जो आता है ब्रह्म का परिणाम है अथवा ब्रह्म का विवर्त है परिणाम और विवर्त अलग है परिणाम जैसा दुग्ध दधि हो गया तो ये परिणाम हो गया और विवर्त कहेंगे वास्तविक कुछ हुआ ही नहीं रज्जु सर्फ रूप से दिख जाना और मिट्टी घट बन जाना ये कहा जा सकता है ये परिणाम वाला मिट्टी घटो हो गया तो जो मिट्टी अभी घटो हो गया आप उसको जला दिए ये कर दिए फिर बिल्कुल वो वही मिट्टी फिर बन जाएगा और कुछ उसका प्रक्रिया से बन सकता है किन्दु अभी कठिन है और परिणाम के लिए इसलिए दृष्टान्त देते हैं दुग्ध दधी हो गया ददी हो गया तो बिल्कुल कभी और दूध वो बन ही नहीं पाएगा इसको कहते हैं परिणाम वादा कि परिणाम वाद मानने वाले सांख्य वाले होते हैं वो कहते हैं कि प्रधान जगत आकार बन जाएगा प्रधान मूल प्रकृति कहते हैं वो जगत आकार बन जाएगा फिर वो जगत जब प्रलय हो जाएगा फिर वो प्रधान अवस्था को आ जाएगा अर्थात वो खुल जाता है फिर बंद हो जाता है इसलिए वो मिट्टी घटो ये दृष्टान्त तो सांख्य लोगों का परिणामवाद में बनेगा लेकिन तो जो सामान्य दृष्टांत तो समझाने के लिए पहले परिणाम कह देते हैं दुग्ध का परिणाम दही हो गया किंतु वह तो अर्थात तो अपूर्ववर्ती फिर पूर्ववर्ती हो नहीं पाएगा किंतु परिणाम वादा इस प्रकार नहीं पूर्वावस्था को फिर आ जाएगा इस प्रकार की हो रहा है जैसे मिट्टी घटक हो गया फिर का आप तोड़ देंगे फिर पानी मिलाएंगे फिर थोड़ा बाकी और कर देने फिर वो कादा बन सकता है तो ये हो गया परिणाम और वेदांति कहेगा कि विवर्तवादा विवर्त अर्थात कुछ भी परिणाम उसमें नहीं बड़ा अब घटकों अभी नाम रूप अलग दे दिए दे, दे करके अभी उसको जला दिए उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया अभी वो कठिन हो गया किंतु जब रज्जु सर्प हो गया उस समय में रज्जु का वास्तविक कुछ भी परिणाम हुआ मतलब कुछ ही परिवर्तन हुआ कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ इसको कहीं के विवर्तवाद तो वेदांति लोग ये विवर्तवाद ये मानते हैं और संख्य लोग परिणामवाद मानते हैं यत्विको न्यथा भाव परिणाम उदीरित यह तात्तिको अन्यथा भाव उसको परिणाम कहा जाता है और अतात्विकोथा भाव भाव विवर्तः स उदीरितः अतात्विक अन्यथा भाव तात्विक अर्थात वास्तव अवास्तव अन्यथा भाव रजू में जब सर्प दिखता है वो वास्तव अन्यथा भाव हो गया क्या रजू का वास्तव कुछ नहीं हुआ इसको कहा जाएगा विवर्त और का परिणाम अन्यथा भाव हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा परिणाम वास्तव तो परिणाम परिवर्तन हो जाता है और विवर्तन में और एक चीज है कि कार्य और कारण में भिन्न सत्ता रहेगा रज्जू वेदांत में तीन सत्ता मानते हैं क्या क्या व्यावहारिक और पारमार्थिक तो पारमार्थिक व्यावहारिक और प्रातिभाषिक पारमार्थिको अर्था जो त्रिकाला बाध्य ब्रह्म है व्यावहारिक जगत प्रातभाषिक जो रज्जु सर्प स्वप्न मृग मरीचिका केवल जो दिखता है वास्तव तो नहीं है व्यावहारिक नहीं है तो ये जहा विवर्त तो कहा जाएगा वहाँ भिन्न सत्ता को होगा रज्जु और सर्प दोनों का सत्ता समान है रज्जु का क्या सत्ता है व्यावहारिक और सर्प का प्रातिभाषिक जहाँ भिन्न सत्ता वाला होंगे वहां कहा जा जाएगा ये विवर्तन अर्थात तो ऊंचा सत्ता वाला का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है व्यावहारिक सत्ता रजू है व्यावहारिक ऊंचा है प्रातिभाषी को अपेक्षा व्यावहारिक ऊंचा है व्यावहारिक अपेक्षा पार्थिक ऊंचा है तो जिस समय में रज्जु में सर्प दिख रहा है उसमें रज्जु का व्यावहारिक सत्ता में कोई भी परिणाम नहीं होगा और सर्प वहां दिखेगा इसको कहा जाएगा ये विवर्तन और जिस समय में घट मिट्टी घट हो गया अथवा दुग्ध दधी हो गया तो दुग्ध का ये क्या सत्ता है व्यावहारिक है और दधी ये व्यावहारिक है और मिट्टी और घट ये दोनों का क्या सत्ता है घट दोनों ही व्यावहारिक व्यावहारिक सत्ता में इसको कहा जाएगा परिणाम हुआ समसत्ता को हो जाने से व्यावहारिक सत्ता नहीं सम्ता को तो ये समसत्ता का कार्यापत्ति ये हो जाएगा परिणाम और विषम सत्ता का कार्यापत्ति ये हो जाएगा विवर्तन सत्ता जहां समान रहेगा वो परिणाम और सत्ता जहां भिन्न रहेगा वो विवर्तन तो ये विषम सत्ता का कार्यापत्ति विवर्त बाधा परिणाम समसत्ता का कार्य विषम भिन्न न सम विषम विरुद्ध सम विषम सत्ता, सत्ता, तो तो सत्ता, तो सत्ता को को का कार्यापत्ति कार्य से आपत्ति आपत्ति अर्थात प्राप्ति विषम सत्ता का अर्थात भिन्न सत्ता का कार्य का प्राप्ति इसको कहा जाएगा विवर्त सत्ता का हो जाएगा तो परिणाम तो इसलिए जगत विवर्त है ये विषम सत्ता है अर्थात तो दृष्टा से भिन्न सत्ता वाला ये जगत है और हम जब साधारणतः तो जगत को कल्पित कहना चाहते हैं ये जगत का व्यावहारिक सत्ता और हम भी अपने आप को व्यावहारिक मानते हैं हम भी व्यावहारिक है और जगत भी व्यावहारिक है ये आप ऐसा स्थिति में जितना भी जगत को कल्पित कल्पित कहे वो घटेगा क्योंकि दोनों सम सत्ता को हो गए जब स्वयं का पारमार्थिक सत्ता का अनुभव होगा तब तो जाकर के ये लगेगा हम तो कुछ अलग सत्ता है ये जगत तो ये व्यावहारिक सत्ता है इस प्रकार की धीरे धीरे ये व्यावहारिक तो ये प्रातिभाषी को बन जाएगा अच्छा व्यावहारिक बोल करके कुछ नहीं है इसलिए जगत का व्यावहारिक सत्ता को शिथिल करने से ही पारमार्थिक सत्ता का अनुभव होगा जगत का व्यावहारिक सत्ता जब शिथिल होगा स्वयं का व्यावहारिक सत्ता भी शिथिल होगा क्योंकि जगत के साथ व्यवहार करता है स्वयं अगर जिसके साथ दोनों संबंधी समान रूप से कहते नदी में अगर डूबना है एक दूसरे को पकड़े हैं तो एक डूब जाएगा क्या अगर एक दूसरे को पकड़े हैं तो दोनों डूबना है तो दोनों सत्ता अगर समान है तो जो होगा एक ही साथ होगा इसलिए जगत का व्यावहारिकत्व को हटाने के लिए स्वयं का व्यावहारिकत्व को भी हटाना पड़ेगा बहुत ज्यादा व्यावहारिक नहीं है और व्यावहारिक सत्ता हो गया है। शरीर मन बुद्धि ये सब का सत्य तो थोड़ा हटाना पड़ेगा तो अभी कहते हैं तत्र त, तत्र का अर्थ है एक नंबर टिकोणी कहते हैं प्रणवश्य जगत उत्पादक प्रणव ही जगत का उत्पादक है इस विषय में परिणामवाद हो गया सांख्यो का उसका निवृत्त करके विवर्तवाद हो गया वेदांतियों का उसको कहते हैं ये संक्षेप शारीरिक कार्य है इसलिए कहते हैं कि परिणामवाद जो है वो कृपण कृपाणी और वेदांती जो विवर्तवाद वाले वो होते हैं विगत कलमश अधि ऐसा कहते हैं वेदांती का बुद्धि में कोई पाप नहीं है विगत कलमस कलमश पाप जिनका पाप चला गया तो वो लोग होते हैं ये विवर्तवाद वाले और जो सांख्य वाले होते हैं वो कृपाणधि कृपाणधि तो अर्थात परिणामवाद अर्थात ये जगत का व्यावहारिक को, तो को छोड़ना नहीं चाहते इस प्रकार कहेंगे विवर्तवादम दिवत उदाहरती अभी ये कारिका में प्रणव जो जगत का आदि मध्य अंत है जगत का कारण है किस प्रकार कारण है कहते हैं विवर्त कारण इसके लिए दृष्टांत देते हैं भगवान भाष्यकार भाष्य भाशे में माया हस्ती रज्जु सर्प मृग तृष्णिका स्वप्न आदि उत्पद्य मानस्य बेहद आदि प्रपंच से यथा मायाव्या माया हस्ती रज्जु सर्प मृगतृष्णिका स्वप्नादि ये सब उत्पन्न होते हैं उत्पद्य मानस्य ये सब जो उत्पन्न होते हैं जिस समय में माया भी माया हस्ती बनाया जिस समय में रज्जु में सर्प दिखा जिस समय में मरुभूमि में मृग दिखा अथवा जिस समय में सोकर के साक्षी स्वप्नों को देखता है ये सब जो उत्पन्न होते है ये जो अधिष्ठान है जिस समय में मायावी माया हस्ती दिखाता है तो उस समय में मायावी का व्यावहारिक सत्ता जो मायावी जो पुरुष है वो व्यावहारिक सत्ता वहाँ विद्यमान रहता है नहीं रहता है।, रहता है और वो किसी को दिखता है क्या उस समय है नहीं। और नहीं दिखेगा और नहीं दिखता है किंतु जो माया हस्ती दिखाया तो ये सब केवल प्रातिभाषिक देखने वाले केवल देखते हैं मायावी का सत्ता व्यावहारिक जो दिखता है वो प्रातिभाषिक भिन्न सत्ता हुआ और रज्जु सर्प दूसरा दृष्टांति दे दिए वहाज्जु हो गया व्यावहारिक और सर्प प्रतिभाषिक मृग तृषणिका वहाँ मरुभूमि व्यावहारिक और मृग तृष्णिका प्रातिभाषिक स्वप्न में देखने वाला साक्षी वो वो तो वहाँ व्यावहारिक करता क्यूँकी देखता है तो इसके साथ आ गया और दृष्टा बन गया था और जो दिखने वाला पदार्थ है वो सब प्रातिभाषिक वो सब उत्प्यम उत्पन्न होते हैं जैसे उसी प्रकार भी प्रणव उसी प्रकार बिहदादि यथा से यथायादय ये वाक्य दिया कि माया हस्ती रज्जुसर्प मृगतृष्णि का स्वप्नादीप स्वप्नादीप उत्पद्यम से बिहदादि प्रपंच से जैसे ये सब उत्पद्यमान है उसी प्रकार की बेहद आदि प्रपंच भी उत्पद्यमान है यथा मायाव्यादय इनका विवर्त कारण तथा तो प्रणव ये बेहद आदि प्रपंच का विवर्त कारण इतना वाक्य पूरा करना पड़ेगा यथा मायाव्यादय दे दिया आदि पद से रज्जु सर्प के लिए क्या है अधिष्ठान रज्जु है मृग तृष्णिका के लिए मरुभूमि तो मायाव्यादय आदि पद से रजू मरुभ ये सब हो जाएंगे प्रपंच से प्रणब ऐसे वहां भी थोड़ा अधिकार करना पड़ेगा बियद आदि प्रपंच से हो गया विभर्त उपादान जैसे मायावी आदय मायावी रजु मरुभूमि ये सब विभत उपादान होते हैं इसी प्रकार के टीका में शंका करने वाला कहते हैं इतना क्यों उदाहरण दिए अब तो कोई एक ही उदाहरण देने से चलता कहते हैं अनेक उदाहरण उत्पद्य मानस्य अनेक विधत्व बोधनाथम यहाँ तक तो बनती देखें अनेक उदाहरण क्यों दिए हैं कहते हैं उत्पद्यमान उत्पद्यमान हो गए वेद आदि प्रपंच ये जगत क्या एक रूप है नाना रूप है तो वेद आदि प्रपंच जो उत्पन्न होते हैं अनेक उत्प्यम जो जगत हो रहा है वो नाना प्रकार है इसको बोधन कराने के लिए अनेक बोधनार्थं ज्याँपना कराने के लिए बताने के लिए प्रणवश प्रत्यगात्म प्राप्त अविकृत सो मायाशक्तिवशा जगत हेतु दृष्टान प्रत्यगात्म प्राप्त अभी जो ये उपासना किया अथवा जिसको ये ऐक्य का सब ज्ञान हुआ उसका प्रणव अभी प्रत्येगात्मा हो गया प्रणब को माध्यम बना करके उपासना करके प्रणव को प्रत्येगात्मा के साथ एक करवा लिया तो प्रणव से प्रत्येगात्मत्व प्राप्त से अर्थात प्रणव ही प्रत्येगात्मा है वैसा होने से अभी ये जो प्रत्यगात्मा है उसमें जिस समय में वो अउ मत ये जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति इत्यादि आता है उसमें प्रत्येक आत्मा का कोई विकार हो जाता है कुछ नहीं होता इसलिए कहते हैं प्रत्येक आत्मा तो जैसा ही ऐसा है सो माया शक्ति बसात जगत हेतु हेतुत्व अपना माया शक्ति से ही जगत हेतु जगत हेतुत्व तो को प्राप्त करता है तो वास्तविक ये प्रत्येगात्मा में ही ये सब दिखता है जैसे कहते हैं रज्जु में सर्प दिखता है और अभी वो सर्प को वास्तव मान करके वो सर्प वास्तव सर्प में जो सब धर्म होता है विषय इत्यादि होता है दंशन सामर्थ्य होता है वो सब को कहा आरोप कर दिया सब रज्जु में आरोप कर दिया और अभी भय होता है भय होता है वहां सर्प है क्या नहीं, नहीं है अभी भय वो किससे प्राप्त करता है रज्जु से भय प्राप्त करता है इसी प्रकार की कल्पित पदार्थ ये शरीर मनोबुद्धि इत्यादि इसी का जो धर्म सब आत्मा में आरोप कर लिया आरोप करके अब किससे भय करता है कहते उसी से भय करता है आरोपित पदार्थ जहां मतलब आरोप कर दिया अभी वो आरोपित पदार्थ से ही भय करता है पहले तो असाधक ये जगत से भय करेगा साधक अपने आप से भय करेगा अपना जो संस्कार है ना पुराना संस्कार उसी से भय करेगा तो ये ये साधक का स्थिति अपने संस्कार से भय होगा ये कैसे जल्दी हटना चाहिए नहीं तो फिर वही प्रपंच में फंस जाना पड़ेगा ये बुद्धि होगा तो ये कहेंगे अर्थात ये वास्तविक आत्मा में ये सब धर्म नहीं है पहले आरोप कर दिया आरोप करके अभी उसी से भय कर रहा है ये स्थिति है किंतु तो जितना जितना निश्चय करेगा ये सब आरोपित तो धर्म है इससे भय का कोई कारण नहीं है तो फिर धीरे धीरे ये जल्दी आरोपित धर्म का शक्ति ह्रास हो जाएगा और से वह सोस माया शक्ति बसात प्रत्येक आत्मा वास्तव में अविकृत है किंतु माया बसात जगत हेतु हो जाता है जगत का कारण तो ये आपने में दिखने वाले जो सब विकार मन में जो सब विचार भी चलते हैं राग द्वेष इत्यादि वो सब को देखे कि इसी से ही उठता है विचार है की उठा किन्तु इतना उनका गति जोर है की हम उसको देख ही नहीं पाते हम जब देखते हैं तो उसके साथ रंगो हो ही गया सट गया किंतु जब ये गति को हम बार बार मतलब ये करते हैं बाधा देते हैं तब तो धीरे धीरे उनका गति शिथिल होता है तब तो देखेगा विचार उठा उठ करके फिर उसके साथ तादाद में होने जा रहा है तो अगर बल है तो तादाद में हो जाएगा किंतु धीरे धीरे वो बल क्षीण होगा आप देखेंगे विचार उठा अभी तादाद में होगा कहेंगे और नहीं होगा तो जब दिखेगा कि विचार उठा तादात में होगा तो फिर संसार में ले जाएगा उस समय में, में भय रहेगा जब निश्चय होगा तादात में तो करवाएगा ही नहीं तो फिर और भय नहीं रहेगा वो दूर से देखेगा जितना जितना देखने लगेगा दूर से उतना उतना उनका बॉल शिथिल हो जाएगा और दूर में दिखेंगे और अंतिम इतना दूर में देखेंगे फिर आगे और दिखेंगे नहीं आप जब चाहेंगे कि अभी थोड़ा दिखे तो वो दिखेगा अर्थात तो तो मन को चलाने के लिए तब तो उद्यम करना पड़ेगा पहले तो मन को बंद करने के लिए उद्यम ये सब धीरे धीरे होगा उसका तो तो जितना ये विचार करे कि की वास्तविक हम में ये बोलो माया शक्ति से ही ये उठता है दृष्टान्त आह यथा मायाव्यादय भाष्य में कह दिया आगे टीका में यथा मायावी स्वगत विकार अंतरेण माया हस्त्यादे इंद्रजाला माया बसाद हेतु मायावी स्वगत विकार अंतरेण अंतरेण का अर्थ बिना मायावी में कोई विकार नहीं होता हुआ माया हस्त्याद्र माया हस्ती दिखाया इंद्रजाल इंद्रजाल जो जादू जो मायावी दिखाता है उसको इंद्रजाल कहते हैं स्व माया वसाद एवं मायावी हेतु यथा मायावी अंतिम है हेतु यथा मायावी हेतु बीच में दे दिया किसका है तू कहते हैं माया हस्तिया इंद्रजाल से हेतु मायावी माया, माया हस्ती इंद्रजाल का हेतु हो गया कैसे हो गया कहते हैं सो मायावसात है वो तो सो माया मायावसात ऐसे स्थिति में स्वयं का क्या है कहते स्वगौ तो विकार है ना मायावी में अपने में कोई विकार नहीं हो रहा है अपने में जो माया है उसी माया से माया हस्ती और इंद्रजाल का हेतु हो गया तो इसी प्रकार की यथा यथावा दूसरा दृष्टान रजुआ दया स्वगत विकार विरहीण रज्जु स्वगत विकार नहीं है विकार विरही है रजुआदय स्वगत विकार बिहीण कर्मधार मतलब समानधिकरण है बहुवचन है रज्वादय आदि कहने से ये मरुभूमि इत्यादि स्वगत विकार उस समय में रज्जु में मरुभमि में कोई भी विकार नहीं हो रहा है फिर भी स्व्ञाद सर्पादि हेतुः स्व अज्ञान से दृष्टा का अज्ञान से ही सर्पादी का हेतु बन जाता है तथा तो अयमात्मा प्रणवभूत व्यवहार दशायां स्विद्य सर्पयेर्भवती अज्ञानवशाद्जुसर्प का हेतु हो जाता है अच्छा इसी प्रकार के तथा तो अयम आत्मा प्रणवभूत ये आत्मा उपासना करके जो प्रणवभूत हो गया व्यवहार दशायाम स्व अविद्या सर्वस्व हेतुर्भवति जिस समय में व्यवहार दशा में जाता है उस समय में, में पूरा जगत कौन बनाया कहीं जो देखता है वही बनाया रजु में सर्प कौन बनाता है कहते जो सर्प को देखता है वही बनाता है सभी लोग रजु में सर्प देख लेंगे ऐसा नहीं है जिसका जिस प्रकार के संस्कार है उसी प्रकार की देखेगा यहाँ और एक विचार करना है कि मायावी में माया है उससे वो दिखाया मायावी दिखाने वाला है इस प्रकार की यहाँ कहते हैं कि रज्जु में सर्पो दिखा अज्ञान तो कहा है कहते हैं चैत्र में देवदत्त का अज्ञान और रज्जु सर्प जैसा दिख गया तो ये कहना चाहिए कि देवदत्त माया मायावी से अपने में सर्पो देखा इस प्रकार के हो सकता है तो वहाँ रज्जु में कैसे हो गया जिस समय में देवदत्त वो रज्जु को देखता है उस समय में रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य देवदत्त और बीच में रहने वाला प्रमाण अर्थात चक्षु के द्वारा अंतकरण वो रज्जु देश पर्यंत गया अभी रजू नहीं जान रहा इदम जान रहा है तो अभी देवदत्त जो चैतन्य चेतन है अंतःकरण उसका चक्षु के माध्यम से गया जा करके अभी वो इदम में जो पहले अज्ञान था उसको हटा दिया ईदम पहले ज्ञात तो नहीं था चक्षु का संबंध होने से पहले इदम ज्ञा नहीं था अभी जब चक्षु का संबंध हुआ चक्षु के माध्यम से अंतःकरण गया तो गया तो अंतःकरण जब जाएगा अंदर से निकला चक्षु के माध्यम होकर के विषय देश पर्यत जाएगा तो विषय और देवदत्त बीच में भी अंतःकरण रहेगा नहीं रहेगा क्योंकि गया यहाँ से वहां तक तो पूरा फैल गया तो होने से अभी ये जो अंतःकरण देवदत्त से राज्य पर्यत फैला उसको तीन भाग किया जाएगा एक अंश हो गया देवदत्त का शरीर का बीच में एक अंश हो गया जो रज्जु के ऊपर आच्छादन किया दूसरे अंश हो गया बीच वाला जो अंतकरण अंदर में रहा उसको कहा जाएगा प्रमाता जो अंतकरण बीच में रहा उसको कहा जाएगा प्रमाणा, और जो विषय देश में गया उसको कहा जाएगा प्रमेय वास्तविक तो वहां थोड़ा और अधिक विचार है अभी हम लोग इतना जान लेंगे प्रमेय तो क्योंकि वो अज्ञान को हटा दिया जैसे ही वृत्ति वहां पहुंचेगा अंतकरण वृत्ति अज्ञान को हटा दिया अज्ञान को हटा देने के बाद वो इदम और ये अंतकरण ये दोनों वहां एक हो जाएंगे इसलिए कहा जाएगा ये अंतकरण वहां प्रमेय बन गया और आगे कहेंगे कि अंतकरण तीन अंश हो गया तीन अंश में अवच्छिन्न चैतन्य अर्थात अंतकरण क्या चीज है जैसे हम विचार कर सकते हैं घट को हम तीन भाग कर दिए एक नीचे से एक तृतीयांश एक बीच वाला एक ऊपर अंश अभी कहेंगे कि नीचे अंश घट अवच्छिन्न मिट्टी मध्य अंश घट अवचिन्न मिट्टी और ऊपर अंश घट अवचिन्न मिट्टी ये तीनों ही मिट्टी है ना इसी प्रकार की जो अंतकरण अभी तीन भाग कर दिए ये अंतकरण वास्तविक क्या है कहीं चैतन्य भी है चैतन्य ही पूरा जगत बनता है चैतन्य ही अंतकरण बना है इसलिए कहेंगे की प्रमातृ अवच्छिन्न चैतन्यम जो की देवदत्त तो शरीर के अंदर रहा बीच वाला जो हुआ उसको कहेंगे प्रमाण अवच्छिन्न जो इदम रहा रजु तद तो अवच्छिन्न चैतन्य इदम का ज्ञान तभी तो होगा जब देवदत्त तो अवच्छिन्न चैतन्य बीच में रहने वाला प्रमाण अव चैतन्य और इदम रजु अवचिन्न चैतन्य तीनों एक हो जाएंगे तभी तो वो इदम का ज्ञान होगा अभी इदम का ज्ञान हो रहा है उसका रजू तो ज्ञान नहीं हो रहा है किन्तु इदम का ज्ञान हो रहा है तो इदम अव छिन्न चैतन्य बीच में रहा प्रमाण अव चैतन्य और अंदर में रहा जो प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य तीनों एक होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ये प्रक्रिया है तभी तो क्या हुआ ये जो विषय है इदम अवच्छिन्न चैतन्य वो भी देवदत्त अवच्छिन्न चैतन्य के साथ एक हो गया जैसे माया भी अपने में ये सब कल्पना करवा लेता है दूसरों उस प्रकार देखते हैं इसी प्रकार की यहाँ भी ये सब अपने में ही कल्पित होता है जो पदार्थ को देखेगा वो अपने में कल्पित होने पर ही देखेगा इदम को तब ही देखेगा और अपने साथ एक हुआ था आपने साथ और था साथ तो अवचिन्न चैतन्य सब एक हो गए जिसके साथ अवच्छिन्न चैतन्य एक नहीं होगा उसका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा अगर आप पर्वतों को देखते हैं तो आपका अवच्छिन्न चैतन्य बीच में प्रमाण अव छिन्न चैतन्य पर्वत चैतन्य सब एक हुआ उसमें पर्वत कभी पर्वत किसमें अध्यस्त है दृष्टि अवच्छिन्न चैतन्य अध्य। में अध्यस्त है क्योंकि आपका अवच्छिन्न चैतन्य ही अभी पर्वत अवच्छिन्न चैतन्य सब एक ही हुआ है जिस पदार्थ को देखेंगे वो आप में ही कल्पित है जो आप में कल्पित नहीं होगा उसको आप जान नहीं पाएंगे तो इसलिए जो पदार्थ आप जान रहे सब आप में कल्पित है ये वेदांत ये प्रक्रिया बना, मतलब बताता है आप शरीर को जानते हैं तो कहते हैं शरीर भी आप में कल्पित है तो कहेंगे शरीर को हम चक्षु के द्वारा जब देखते हैं वो अलग बात है जब हम चक्षु बंद कर देते हैं तो भी जानते हैं मन के द्वारा जानते हैं ये सब प्रक्रिया बताएंगे धीरे धीरे जितना पढ़ेंगे और स्पष्ट होगा जो उसको आध्यात्मिक ना ना ना ये वो विचार नहीं है तीनों आध्यात्मिक अधिभौतिक इसका विचार पूरा अलग है यहाँ सब आध्यात्मिक हो गया अभी इदम भी आध्यात्मिक हो गया ना चैतन्य तो एक ही हो गया बाहर की चीजें देखते हैं उसमें भी अभ्यास होता है स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न नहीं के अंदर ये आदि देवी कहा है ये विचार कहाँ मिला दे रहे हैं ऐसा कहीं है ना आप सोच रहे हैं ना ऐसा नहीं अच्छा सर्वस्व हेतु अत युक्तम तस् परमावस्थाया पूर्वोक्त विशेषण इसलिए अतः तो युक्तम अर्थात अभिकारी रहता हुआ प्रत्यगात्मा ये सभी का आधार हो जाता है इसलिए बात ठीक है तस्य परमार्थ वास्तविक अर्थात तुरिया अवस्था में पूर्वोक्त विशेषण पूर्वोक्त विशेषण पूर्व श्लोक में कहा गया अनंतर अवंतर अबापर अव्यय ये सब जो कहा गया ये प्रत्येगात्म का वास्तविक ये सब विशेषण ये युक्त है वो ठीक है अथवा ये प्रणव आदि मध्य अंत है पूरा जगत का ये श्लोक में कहा गया प्रणवो ही आदि मध्य अंत ये श्लोक में जो अभी चल रहे हैं सताईसवा श्लोक में ये जो विशेषण है ये परमार्थ अवस्थायाम परमार्थ अवस्थायाम में तो पूर्व श्लोक में जो कहा गया था अपूर्व अनपरम व्यवहारिक अवस्था में ये आदि मध्य अंत ये सब आएंगे जब परमार्थ अवस्था हो जाएगा उसमें तो कुछ है ही नहीं इसलिए आदि मध्य अंत का तो विचार ही नहीं है पूर्वोक अर्थात छब्बीस कारि का में जो कहा गया था अनंत ये सब जो कहा गया था द्वितीय अर्धम इति भाष्य में एवं हि प्रणव आत्मा मैयास्थ ज्ञात तत्व तदात्म भाव इसी प्रकार एवं अर्थात ये पूर्वोक तो विशेषण वाला ये हो जाने से प्रणव प्रणवम आत्मान आत्मा ये किस प्रकार की है कहते मायानीय माया का अधिष्ठान दिखने वाला का पदार्थ का जो अधिष्ठान है मायाभिष्ठानीय ज्ञात्वा मेरे में ही ये जगत कल्पित है इस प्रकार की जान करके तत्व कोई व्यवधान नहीं है जिस समय में निश्चय हो जाएगा उसी क्षण में तदात्म भाव व्यस्मते तदात्म तो भाव अर्थात तूर्य तो भाव को प्राप्त कर लेगा जो सब विशेषण पहले कहा गया था उसी प्रकार की विशेषण भाव विशिष्ट अपूर्व अनंतर अबाध्य इत्यादि विशेषण विशिष्ट तूर्य भाव को प्राप्त करेगा तो तो कोई पे बीच में कोई व्यवधान नहीं है अर्थात यहाँ कोई व्यापार होगा व्यापार नहीं।, नहीं है पूर्वोक्त तो विशेषण सम्पन्न मितिया एवं ही एवं ही अर्थात प्रणव पूर्वोक्त विशेषण सम्पन्न हो जाएगा ज्ञान से मुक्ति हेतु तो सहाय सहाय अंतर अपेक्षा नास्ती इति सूची ज्ञान मुक्ति का हेतु तो है इसमें कोई सहाय चाहिए नहीं इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय जो सब कहते हैं उसका खंडन करते हैं ज्ञान होने के लिए सब चाहिए ज्ञान हो जाने के बाद मोक्ष के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए क्यों कहते हैं ज्ञान से तो, ज्ञान मुक्ति का हेतु तो है इसमें कोई सहाय नहीं चाहिए इसलिए भाषा में कहा तत्व जिस समय में निश्चय हो जाएगा उसी समय आगे भाषा में कहा तदात्म, तदात्म, तदात्म भाव व्यस्ुते व्यस्ुते तदात्म तो भाव तत्शबन अपूर्वादि विशेषण परामृश्यते तदात्म भाव अर्थात अपूर्वादि विशेषण जो पूर्व श्लोक में कहा गया अवान अबा ये ये सब विशेषण वाला परमा ये हो जाता है निश्चय हो जाता है ये सबका ये सब अनुभव का, का मूल हो गया जगत का सत्य तो शिथिल हो जाना साधन चतुष्ट दृढ़ा जितना ये तितिक्षा इत्यादि सब होगा उतना यह होगा और उपरति तितिक्षा इत्यादि होने से पहले हमको सम ये आवश्यक है इंद्रिय तो पहले चाहिए तो ये इंद्रिय और इंद्रिय में सर्वप्रथम दो इंद्रिय दोनों इंद्रिय जीवा में है तो जीवा में दो इंद्रिय है ना वो दोनों इंद्रिय पहले नियंत्रण होना चाहिए एक रसन इंद्रिय और एक बाघ इंद्रिय रसन इंद्रिय को उतने में ही रखना है जितना शरीर के लिए चाहिए बाघ इंद्रिय को उतने में रखना है जो कि मुक्ति के मार्ग में सहायक हो होगा ये दोनों जब करेंगे फिर आगे इंद्रिय धीरे धीरे नियंत्रण में आएंगे ये सतम कार्य का? उच्चारण करेंगे शार्थ अच्छा आगे अठाईसवा कार्य का के लिए कहते हैं ब्रह्म बुद्धिया प्रणवम अभिध्याय तो हृदयाख्यम देशम उपदिशति ब्रह्म बुद्धि से प्रणव का जो ध्यान करने वालों का षष्टियंत है हृदयाख्यम देशम उपदिशति कहा वो उसका ये ध्यान करेगा कहते हैं हृदय हृदय में ध्यान करे प्रणवम भाष्य में श्लोक है ही प्रणव विद्या स्थित मोंकार मधीरो न शोच प्रणव ही ईश्वर विद्या हृदये हृदय स्थित ईश्वर प्रणव ही ईश्वर ही प्रणव प्रणव ही ईश्वर सर्व्यानमकार मत्वा धीरो न शोच जो प्रणव का उपासना करता है वो प्रणव ही ईश्वर है प्रणव ईश्वर विद्या प्रणव हो गया मतलब आ, आ, अधिष्ठान नहीं मतलब प्रणव हो गया यह उद्देश्य ईश्वर हो गया विधेय प्रणवों को ही ईश्वर रूप से जाने किंतु ये ईश्वर कहाँ है कहते हैं सर्वस्य हृदय स्थितम हृदय कहेंगे वो जो शरीर का जो स्थूल हृदय नहीं है वेदांत शास्त्र में हृदय अर्थात बुद्धि तो बुद्धि में सभी का बुद्धि में स्थित है बुद्धि में स्थित हृदय, बुद्धि में जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी उसी में वह प्रतिबिंबित होता है वह स्थित्व करते तो थे बुद्धि में जो ब्रह्माकार वृत्ति होगा उसमें चिदाभास होगा और ब्रह्म में जब बुद्धि में घटाकार वृद्धि होगा उसमें चिदा चिदाभास नहीं होगा होगा किंतु जिसमें बुद्धि में घटाकार वृद्धि होगा उस समय में, हो में चिदाभास होने से उसका ज्ञान नहीं होगा जैसे दर्पण में कुछ दो चार सौ पदार्थ दिखते हैं और उसका बीच में अपना मुख भी छोटा सा दिखता है और पता चलेगा तो किन्तु जिसमें दर्पण में कुछ नहीं है केवल अपना मुख दिखता है इसी प्रकार की विषय वृत्ति है और उसमें चिदाभास है उसका महत्व तो नहीं रहेगा किंतु जब कोई वृत्ति नहीं है केवल मतलब साक्षी ही प्रतिबिंबित हुआ है अर्थात वो साक्षी आकार वृत्ति है तो उसमें स्पष्ट होगा इसलिए कहा जाएगा कि बुद्धि में जब ब्रह्माकार वृत्ति होगा उसी में जो चिदाभाष प्रतिबिंबित होगा उसी को ज्ञान कहा जाएगा जब घटाकार वृत्ति होगा, होगा उसमें जब चिदाभ का प्रतिबिंबित प्रतिबिंब होगा वो अर्थात तो वो, तो वो अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा क्योंकि वहां मुख्य नहीं है मिल गया है बाकी सबके साथ प्रणभिमी ईश्वर विद्या सभी का हृदय स्थित गीता में कहा जाए ना ईश्वरे ईश्वर सर्वभूता नाम ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सभी का हृदय में है किंतु तो आगे क्या करता है रह करके ूढ़ मायेगा ये उत्तरार्थ ही महान अर्थ कर दिया अगर ये नहीं करता ब्राह्मण अर्थात बुद्धि को सर्वदा विषयाकार विषयाकार करेगा तो कहा बेचारा जीवन जानेगा इसलिए विषयाकार बुद्धि से हटने से भ्रमाकार होगा धीरे धीरे ये पंचदशी कार कहते ना विहित प्रतिषिधेशु प्रभृतिर्भ्रमण भवेत ये देहादि पंजरम यंत्र त्राभि तत्रारोहाभिमानिता तत्रा देहादि पंजर यंत्र है उसमें आरोहण किया गया था उसमें अभिमान कर गया देहादि में अभिमान करना यही इसमें आरोहण हो गया और आगे क्या करता है कहते हैं विहित प्रतिषिधेश प्रवृत्ति यही भ्रमण करता है तो ये जीव भ्रमण करता है और ईश्वर क्या करते हैं भ्रामयन निजं तो कर दिया ईश्वर भ्रामयन भ्रमण करवाने वाला इस प्रकार की जब तक प्रारब्ध है तब तक यंत्र में चढ़ना ही पड़ेगा उतर नहीं पाएगा प्रारब्ध जैसे क्षीण होगा कहते हैं अगर आपको दिल्ली जाना है अब ट्रेन से उतर जाएंगे क्या नहीं उतर पाएंगे किंतु अगर दिल्ली जाना पूरा हो गया और तो नहीं जाना है फिर ट्रेन से उतर जाएगा इसको कहते हैं प्रारब्ध है जितना जितना क्षीण हो जाएंगे और जितना जितना दिल्ली पहुंचने लगेगा ना उतना उतना अंदर में भी लगेगा अब तो उत्तर ही जाना है अब तो उतर ही जाना है तो ये लगेगा इसलिए ये दिल्ली पहुंचना ये दूरी क्या है प्रारब्ध जितना जल्दी प्रारब्ध भोग हो जाएगा उतना उतना आपको लगेगा ये इसलिए प्रारब्ध को बहुत ज्यादा टालना ये नहीं है थोड़ा बहुत सहन कर लेना आगे उत्तरार्ध में सर्वव्यापिनम ओंकार मत धीरो न सोचती ओंकार ही सर्वव्यापी है क्योंकि वही ईश्वर है उसमें सब कुछ कल्पित है इस प्रकार की जान करके और ओंकार का वास्तव स्वरूप क्या हो गया कहें तूर्य ईश्वर तब कारण अवस्था हो गया ओंकार व्यापिनम व्यापिनम अर्थात सभी का अधिष्ठान जो कि वास्तविक तुरिया है तुरिया को जान करके धीर धीर अर्थात विवेकी जो जान लिया न सोचती तोह क शोक शोक एक अनुपष्यत तो तो फिर एक तो तुरीय अवस्था को जान लिया कोई शोक नहीं है ठीक है मैं परमार्थ टीका में परिन्न वस्तु दर्शनाद आर्थिकम को दर्शना शोक इत्यादि श्रुति सिद्धम अनुभद पर जो वास्तविक तूरीय आत्मा का अनुभव करता है देशादि अनवच्छिन्न वस्तु दर्शना उसके लिए कोई देशादी आदि कहने से काल और वस्तु देश काल वस्तु से अवच्छिन्न कुछ और नहीं है तूर्य सभी मतलब ये अधिष्ठान तूर्य में कल्पित है इसी प्रकार की देशादि अनवच्छिन्न वस्तु जो अधिष्ठान है वो देशादि से अवच्छिन्न नहीं है जो कल्पित है वो सब देशादि से अवच्छिन्न है तो देशादि अनवच्छिन्न वस्तु वस्तु हो गया अर्थात भ्रम देशादि अवच्छिन्न जो तूर्य है उसका दर्शनाथ दर्शन होने से आर्थिकम शोका क्योंकि क्यूंकि का दर्शन है दुख अपरिचिन्न का दर्शन होने से ये कोई ये दुख नहीं है सभी अपरिचिन्न का कैसे देखेगा दिख रहे हैं कहीं ये परिचिन सब कल्पित है ऐसा निश्चय करना है ये है सात्विक ज्ञानम अविभक्तम विभक्तेश ज्ञानम विधि सात्विक गीता में गैत विभक्त दिखने पर भी ये सब अभिभक्त में कल्पित है इस प्रकार शोका भाव फिर और कोई शोक नहीं है दुख नहीं है इसके लिए उपनिषद, तस् को मोह तस्त्र अर्थात अवस्थायाम ज्ञान होने से, को मोह यहाँ कह ये आक्षेप में फिर उसका क्या मोह है क्या शोक है ये प्रश्न नहीं है आक्षेप अर्थात होगा ही नहीं इत्यादि श्रुति सिद्धम अनुवादती ये श्रुति में जो कहा गया उसका अनुवाद करते है कार्य कार कह दे उसका क्या कैसे आर्थिकम अर्थात ये शाब्दिकम नहीं है अर्थात शब्द से नहीं कहा गया कि उसका कोई शोक मोह नहीं रहेगा जब तूर्य का अनुभव हो जाएगा तूर्य का अनुभव होने से शोक और मोह नहीं होगा ऐसा तो कहीं ये नहीं कहा गया मंत्र में नहीं कहा गया शोक मोह नहीं होगा कहा गया ये प्रपंच उपशम ये अव्यवहार्य ये शांत शिवम अद्वैतम ये सब कहा गया शोको नहीं होगा मोह नहीं होगा ऐसा कहीं कहा गया? में कहा गया नहीं कहा गया इसमें इसलिए शाब्दिकम न उत्तम किन्दु आर्थिकम में नहीं कहा लेकिन इसमें किया। नहीं, कारिका में कहा मतलब ये कारिकाकार कहा से कहे हैं इसके यहाँ क्या कहते हैं शो का भावम इत्यादि श्रुति सिद्धम अनुबती कारिकाकार टीकाकार कह रहे हैं कारिकाकार कह रहा है कारिकाकार कहाँ से लाए कह रहे हैं कहते हैं आर्थिकम तूर्य का अनुभव से हृदय देशे से प्रणव भूत से ब्रह्मणों हेतुम सूचयती हृदय में क्यों प्रणव का ध्यान करेंगे प्रणव भूत जो प्रणव अभी ब्रह्म एक हो गया जो प्रणवभूत प्रणव नहीं था अभी प्रणव हो गया अर्थात विचार करके ध्यान करके एक कर लिया उसका अभी ध्येय तो कहाँ ध्यान करेगा कहते हैं हृदय में हृदय में क्यों ध्यान करेगा इसके लिए कहते हैं भाष्य में स्मृति प्रत्यस्पे हृदय स्थित ईश्वर प्रणवम विद्याव्यानम व्योम वोत ओंकार आत्मा असंसारीण धीरो बुद्धिमान मत्वा न शोचति शोचतित सभी प्राणियों का स्मृति और अनुभव ये स्मरण अनुभव इत्यादि ये सब जो मंसपिंड हृदय वहाँ होते हैं न बुद्धि में होते हैं इसलिए कहते हैं स्मृति प्रत्यस्पदे हृदय स्मृति और प्रत्यय प्रत्यय अर्थात तो अनुभव स्मृति अनुभव का जो आस्पद आस्पद आश्रय स्मृति अनुभव का आश्रय बुद्धि तो कहते हैं हृदय हृदय अर्थात अंतकरणे तो यहाँ हृदय शब्द से अंतकरण स्थितम वहा हृदय में अंतकरण में होने वाला ईश्वरम तो ये प्रणवम विद्या जब ये सब विचार ग्रहण नहीं होता इसलिए भक्तों को कह दिया जाएगा आपका हृदय में अष्टदल पद्म है उसी में ईश्वर बैठे हैं कैसा ईश्वर कहेंगे तो शंख चक्र गदाधारी क्योंकि शिव जी को आप लगे कमल में नहीं बैठा पाएंगे शिव जी <laughs> कहेंगे हमको ये नहीं चाहिए हमको स्मशान चाहिए <laughs> तो कहा जाएगा अर्थात जगत में जब सत्य तो बुद्धि होगा ये सब अर्थात बुद्धि में इसका कल्पना करना ये थोड़ा कठिन लगेगा इसलिए कहा जाएगा अष्टदल कमल में चतुर्भुज नारायण का ध्यान करिए कहा जाएगा तो करना है वहां करने से फिर धीरे धीरे आगे जीते ईश्वर प्रणवम विद्याण उनको जानिए प्रणव अर्थात ब्रह्म सर्वव्यापिन व्योम ओंकार आत्मान असंसारिणम सर्वव्यापी है वही ओंकार है सर्वव्यापी कैसे है व्योम आकाश जैसा सर्वव्यापिन दृष्टान्त दे दिया व्योम आकाश जैसा कौन है कहते ओंकार और वो ओंकार कौन है आत्मा कहते आपका ही स्वरूप वास्तविक आप ही हो और ओंकार आत्मा कैसा है असंसारी संसारी नहीं है उसमें कोई बुद्धि इत्यादि का संबंध ही नहीं है फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख इत्यादि नहीं है इसलिए असंसारी असंसारिनम तम धीरो श्लोक में कहा धीरो धीरो अर्थात बुद्धिमान मत्वा मतवा अर्थात जान करके अनुभव करके न सोचती फिर और कोई शोक नहीं करता है जहाँ तक ओम पूर्ण मत पूछते पूर्णश पूर्ण मोमित